देवी भागवत बारहमा स्क मणिद्वीप का वर्णन व्यास जी कहते हैं राजन ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती हैं संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण उसका सर्वलोक यह नाम पड़ा है इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है जगत के लिए यह छत्र स्वरूप है वहां सांसारिक ताप अपना प्रभाव नहीं जमा सकता राजन सभी ब्राह्मण उसी की छत्र में हैं। उस के चारों ओर अनेक योजन छत्री और विस्तार से संपन्न अमृतकार समुद्र विराजमान है पवन के झोंकों से उठी हुई सच तरंगे उसकी शोभा बढ़ाती रहती है रत्न में बालू मत्स्य और शंख से वह भरा है तरंगों के संघर्ष से उठी हुई बड़ी बड़ी लहरें चारों ओर शीतल जल के कड़ फैलाती है अनेक प्रकार की ध्वजाओं से संपन्न तथा इधर उधर जाने आने वाली नौकाएं उस सुधा सागर की शोभा बढ़ाती हैं। इस सुधा में समुद्र के चारों ओर तट पर रत्न में वृक्ष शोभा पा रहे हैं इस समुद्र के बाद लौह में धातु की बनी हुई गगन चुंबीन चहार दिवारी है उसका विस्तार सात योजन है इस महान परकोटे में अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले युद्ध संबंधी विविध विद्याओं के पारगामी बहुत से रक्षक निवास करते हैं यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है इस परकोटे में चार द्वार हैं राजन इस चार दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए जो देवता लोग आते हैं उनके गणों के रहने के लिए स्थान बने हैं, उनके वाहन और विमान यहां रहते हैं। से हैं। राजन रत्न में वृक्षों से सुशोभित अनेक प्रकार के सुंदर बगीचे यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं उस लौहमय प्रकार के उस लौहमय प्रकार के आगे का निर्मित परकोटा है पहले से यह परकोटा बहुत बड़ा है इसका शिखर आकाश को छू रहा है। है। तेज में पूर्व से उस अधिक माना जाता है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्राकार अनेक वृक्षों से संयुक्त है जितने जाति के वृक्ष होते हैं वे सब यहाँ पाए जाते हैं वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं नूतन पल्लवों और उत्तम सुगंध से उन वृक्षों का कोई भी अंग खाली नहीं रहता राजन अनेक जाति वाले वृक्षों के बहुत से वन और उपवन जो सैकड़ों बावलियों से युक्त है जहाँ शोभा पाते हैं कोयलों के कलरों से युक्त भ्रमणों की गुंजा से मुखरित तथा स्निग्ध छाया वाले वे सभी वृक्ष सदा रथ टपकाते रहते हैं अनेक ऋतुओं में होने वाले उन वृक्षों पर भात भ्रांति के पक्षियों के समाज निवास करते हैं अनेक प्रकार के रसों को प्रवाहित करने वाली नदियों के कारण उन वृक्षों की असीम शोभा होती है कबूतर तोते तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से उठे हुए पवन द्वारा वहां के वृक्ष सदा हिलते रुलते रहते हैं कासे की चाह के बाद तांबे की चाह है इस प्रकार का आकार चौकोर और ऊंचाई सौ योजन है उन दोनों प्रकारों प्राकारों के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है राजन उन वृक्षों के पुष्प सुवर्ण के समान चमकते हैं पत्तों से भी सोने जैसी ही आभा छिटकती है बीज और फल रत्न सदृश हैं। वहां की सुगंध चारों दिशाओं में दस योजन तक फैली रहती है राजन बसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है वहाँ पुष्पों के छत्र में सुशोभित होकर वसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराज, विराजित रहता है मधुश्री और माधवी श्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी दो भाग्याएं हैं कामदेव के समान मुख वाली वे देवियां फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती हैं वह अत्यंत दिव्यवाटिका चारों ओर मधु की धारा बहाती है पुष्पों की गंध को लेकर चमकने वाली वायु ने वहाँ के दस योजन तक को सुवासित कर दिया है गान करने में लोलुप दिव्य गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ वहाँ विराजमान है अनुपम शोभा पाने वाला वह दिव्य वन मतवाली कोकिलों की काकली से निदित है